पुस्तक का नाम जंतुओं का जीवन चक्र पहला भाग क्या तुमने कभी सोचा है कि सूखे हुए डबरों में जब बरसात का पानी भर जाता है तो उनमें कई प्रकार के जीव जंतु और पौधे कहा से आ जाते हैं इनमें खाई होती है मेंढक होते हैं, कई तरह के कीड़े होते हैं और कभी कभी मछलियां भी होती हैं। तुम्हें यह देखकर कर हुआ होगा कि बरसात शुरू होते ही ढेर सारे लाल रंग के मखमल के समान गोकुल गाय या वीर बहुटी और गिंजई या तेलन निकलाती है और कुछ ही दिनों बाद गायब भी हो जाती हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसे जीव जंतु डबरों के पानी से मिट्टी से या गोबर से पैदा हो जाते हैं, या फिर बरसात के साथ से टपकते हैं। उनका यह सोचना सही है या गलत हम कुछ ऐसे प्रयोग करेंगे जिनसे हमें इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में मदद मिलेगी साथ साथ इन्हीं प्रयोगों में हम जंतुओं के अंडों से शुरू करके वयस्क जंतु बनने तक की क्रिया का अध्ययन करेंगे इन प्रयोगों के अवलोकनों से हमें जंतुओं के जीवन चक्र को समझने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी इस अध्ययन के सभी प्रयोग लंबी अवधि के हैं, अतः एक बार में एक से अधिक प्रयोग शुरू करने होंगे तथा रोजाना अवलोकन के लिए समय निकालना होगा ये प्रयोग बरसात के दिनों में करना बेहतर होगा मक्खी का जीवन चक्र प्रयोग एक इस प्रयोग के लिए तीन के दो पुराने डिब्बे लो। यदि डिब्बे न मिले तो उनके स्थान पर कागज के प्याले नारियल की नट्टी या कुल्हड़ भी ले सकते हो एक डिब्बे पर और दूसरे पर खा लिख दो जब कोई गाय या गोबर करे तब इस गोबर का कुछ हिस्सा बड़ी सावधानी से उठाकर कर का डिब्बे में रख लो गोबर उठाते समय ध्यान रखना कि जमीन पर पड़ा बाकी गोबर बिखरना ना चाहिए याद रखना का डिब्बे में रखे गोबर पर मक्खिया बिल्कुल नहीं बैठी हैं। का डिब्बे के मुंह पर तुरंत धागे या रबर के छिले से एक पॉलथीन कसकर बांध दो इस पॉलथीन में सुई या आलबीन से छोटे छोटे छेद कर दो ताकि डिब्बे में हवा आ जा सके लेकिन मक्खिया या अन्य कीड़े ना जा सके अब जमीन पर पड़े गोबर आरोप मक्खियों को बैठने दो कुछ समय तक खुला रहने पर उस पर मक्खियां जरूर बैठेंगी। जैसे ही गोबर पर मक्खी बैठती हुई दिखे उसके पिछले हिस्से को गौर से देखो क्या तुम मक्खी की पिछली तरफ से कोई लंबी सी सफेद चीज निकलती हुई देख पा रहे हो यदि नहीं तो कुछ देर और इंतजार करो जब भी मक्खी बैठे उसके पिछले हिस्से को ध्यान से देखो कई बार ऐसा होता है कि मक्खी गोबर पर बैठती तो है पर अंडे नहीं देती इसलिए निराश मत होना इसके लिए दो अलग अलग जगह पर पड़े हुए गोबर का अवलोकन करो एक बात और ध्यान रखना कि मक्खी गोबर में पड़ी दरारों में अंडे देती है